एवं केन को बोधिता इत ऐसे जो मंद प्रज्ञ है मंद मंदप्रज्ञ जिज्ञास हैं इसको आपने देखा है संसार में और उनको आत्मानंद के तौर किसने बोध कराया कोई दृष्टांत है दुनिया में कोई मंद प्रज्ञ हो किंतु तो जिज्ञास हो उसको किसने उपदेश देकर के मुक्त करा दिया हो ऐसा कोई दृष्टांत है, है। सुप्रसिद्ध याचल की मैत्रेयी संवाद मैत्री पत्नी थी नहीं आज्ञा की कथन करूंगा ऐसे ध्या, ध्या, बोलते और फिर तुम्हारा हम संपत्ति बंटवारा करेंगे और चलो मैं तो जा रहा हूं संन्यास में तुमको संपत्ति को बंटवारा कर देते कात्यानी को जिस्सा तुमको दे देंगे अतिमंद प्रज्ञा नहीं था गृहणी बुद्धि थी उसकी इसे ये क्या कहती है ठीक है संपत्ति आप देंगे मैं ले लूंगी इनके संपत्ति से मेरे को सुख आनंद मिलेगा नित्ते नाशास्ती क्या करूंगी यदि तो ऐसा धन से मैं क्या करूंगी, करूंगी बताओ इतनी विवेकित थी इसलिए उसको मंद प्रज्ञा समझ है मतलब नहीं अभी <स्थियों> उसको विवेक वैराग्य नहीं है इतनी समझ है शब्द उसे पहले मालूम नहीं था ना उसको उसने कहा अब इस धन से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगा आनंद नहीं मिलेगा तब उसने कहा कि धन की क्या जरूरत है इस धन को लेकर मैं क्या मंद प्रज्ञा तो इसलिए पहले से विवेक हो तब बात पहले से भी खही नहीं इसलिए तो तो क्या, क्या नहीं मिलेगा, तो मिलेगा करने के बहुत चलो कोई बात है मिले ना मिले चलो तो लाओ मार लाओ। ऐसा नहीं कही ना इसलिए वो अतिमंद नहीं है ऐसा कभी तो अतिमंद कहा जाता वही बात नहीं क्या हो फर्क पड़ना है जीना है मौज करते जिये दो जो देना है दे दो ऐसे नहीं कही फिर ऐसा है तो फिर मैं क्या सारी पृथ्वी को लेकर मैं क्या करूंगी ऐसा विवेक करने लगी ये दर्श किंचित विवेक कुछ प्रेरणा के द्वारा प्राप्त विवेक को लेकर के ही मंद प्रज्ञता कहा गया और सूत्रकाल में जिज्ञास उत्पन्न हुआ जिज्ञास उत्पन्न हुआ उसके बाद में उसको उससे पहले नहीं था कि क्या संज्ञान का क्यों नहीं पूछी <tiny> so नहीं तो फिर पूछना जरूरी है तो पति तो या तो मरते हो तुम्हारे बतावे या तो संस लेता बतावे ऐसे जरूरी है अरे शादी का दीदी पूछ लो क्या फर्क पड़ता है अरे मालूम हो उसे भाई तेरे महान ज्ञानी पुरुषा मेरी शादी हो रही है तो शादी का दिन ही उसे पूछना चाहिए तो चल हो गया अब शादी वादी हो गया भंडारा खा के लोग चले गए अब हमें ज्ञान दो जो दुनिया को तुम देते हो पहले मुझे वो दो ऐसे तो नहीं बोली इसलिए मंद प्रज्ञा हमने तो विवेकी जो होते हैं तो ऐसा अवसर को कौन छोड़े उसी से हम पूछ लेंगे अध्ययन क्योंकि ज्ञानाधिकार जो है किसी को भी है पूरा एक शाखा अध्ययन अधिकार नहीं है का अध्ययन करने का अधिकार उसे भी था वो पूछ सकती थी और इतने लोग आते थे जाते थे भी भीतर सभा में जाते थे आते थे पुरस्कार लाते रहे क्या क्या होता रहा और सब देख रही थी लेकिन कभी उसने पूछा नहीं सामान्य गृहस्थी का जीवन चला रही थी इसलिए मंद प्रज्ञ और लेकिन जिज्ञास उत्पन्न हुआ उसको मंद प्रज्ञ होते हुए जिज्ञास के बोने के बाद भी जिज्ञासा न जगे वो अतिमंद होगा वो अतिमंद हो गया वो कायन में वही थी वो नहीं बोली मेरे को दो, वो नहीं पूछी वो उस वो चीज दो आपके पास जो होगा जिससे मेरे को आनंद मिले ऐसा वो नहीं कही कहा ठीक है जो माल पानी जाना दो तो हम बच्चे को संभालते करेंगे सब तो करते रहेंगे गृह चलाएंगे तुम जो इसे मंद प्र अवसर प्राप्त न पृछति चेत मंद प्रज्ञा जैसे पाठ में भी चल रहा है ऐसे कोई चीज पूछने योग्य बात है लेकिन पूछ नहीं रहे हैं आप तो आप पूछने योग्य बात है मान लो हम बता नहीं रहे हैं स्लिप कर रहे हैं, जान की छोड़ दे रहे हैं तो जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए रिवे किए पॉइंट पकड़ो महाराज ये स्पष्ट करो जैसे आगे और पकड़ता है बताओ उसे आगे और बताओ बीच में छोड़ना नाराज जी पूछते हैं संवत कुमार से सब बताइए आप पीछे छोड़ दे रहे हो मेरे को इतनी सजगता मौका को चुकना नहीं बुद्धि उत्तीज्ञ नहीं वो प्रज्ञ मंदुष्ट होता है उसे छोड़ेगा नहीं मौका को मौका को चुकना मंद प्रज्ञा इसलिए कहते कि देखो एवं केल को बोधित था किसके द्वारा किसको बोधित कर दिया गया था बोधया के, के महाराज अपनी जो प्रिया पत्नी को ऐसे बोध कर थे और शुरू किए नवार प्रियो भो आत्मस्व का पथि प्रियुभवी इत्यादि के द्वारा उन्होंने 22 पर्यायों में जो कथन किया है वही आत्मानंद प्रकरण है वो तो सारा यहाँ लाया जाएगा याज जीवल के एतन नाम को शाखा विशेष प्रवर्तक, जो शाखा ये जो शाखा विशेष माध्यम का प्रवर्धक है कोई ऐसा ऋषि था जिसका नाम याद है यजुशाखा विशेषका प्रवर्धक थे और उनकी पत्नी थी मैत्रीन नाम वाली उनकी अपनी खास पत्नी निज प्रिया नवारप्रिया नवारे नवार पृथ पृिप्रियोद इत्यादि ध्रुवन प्रकार इस प्रकार से कथन करते हुए उन्होंने बोध कराया था बोधित आगे जा करके इसी अध्याय में बहत्तरवे श्लोक सेवेंटी टू आप पांचवा पढ़ रहे हो 72 वाला श्लोक में बोलने वाले हैं क्या पर प्रेमा स्म परिष्यता परम प्रेमास्पद कौन है आत्मा इस प्रकार उस पर सिद्ध किया आत्मस्तु काम है सर्व प्रेम भवध कौन है अपनी आत्मा है वही परमानंद रूप वह ही परमान पर बात सिद्ध करने वाले हम हैं आगे जा करके उसके रीति वाक्य न पर प्रेमास्पदित हेतु ना हे आत्म परमानंद रूपतांश साधु इसीलिए पर हेतु से आत्मा में परमानंद सिद्ध करना है आत्मा परमानंद रूप है। क्यों हेतु तो में पर प्रेमास्पद्वा लौकिक वस्तु जो परप्रेमास्पद नहीं है वो परमानंद रूप भी नहीं है ये था घट सुगम घटागेवत इस दृष्टान्त हम बना के घटा सकते थे तो वो अनुमान बनाने के लिए हेतु क्या है परप्रेमास्पदत्व उस हेतु को पहले साबित करना पड़ेगा समझाना पड़ेगा, है कि पो पर्रेमास्पद होगा वह पर रूप होगा क्योंकि जो परप्रेमास्पद नहीं है वह परप्रेमानंद रूप भी नहीं है परमानंद रूप भी नहीं है क्यों जैसे घटारी, घट जो है परमानंद रूप है क्या नहीं उस विशेष में सुख मिल रहा है तो उसमें भी आनंद द्रुपता है उससे भी हमें सुख मिलता है ठंडा ठंडा पानी दे रहा है गरम बढ़िया आनंद आता है पीने में नहीं गर्मी के दिन में अभी नहीं <laughs> लेकिन कभी नहीं, कभी तो भी आनंद दे रहा है विषय आनंद है उससे भी लेकिन वो परम प्रेमास्पद है क्या नहीं है अतए परमान भी नहीं घट फूट जाए तो कोई दुख नहीं है दूसरा आ जाएगा एक कहेंगे है ना पर सकते हो गया दूसरा, तो तो तो दूसरा शंका ही नहीं हो सकता इसे कहते हैं घट पर प्रेमास्पद न होने से वो परमाणु नहीं है कि तो आत्मा पर प्रेमास्पद होने से परमाणु रूप है ऐसे अनुमान से हम आगे सिद्ध करने वाले हैं उस अनुमान का हेतु क्या है उसको सिद्ध करना है आदो उपलक्षण प्रदान अभिप्रेत्या उदाहर वाक्य क्या था नवार्य पत्युप्रिय इत्यादि उस वाक्य के लिए उपलक्षण मात्र ही है कि वहां पर कितनी प्रकरण है वहां सारे के सारी परियायों को हमें लेकर के समझाना पड़ेगा इसीलिए तत्प्रकरणस्त सकल उस जितनी है उन सकल परियायों के विभिन्न का जो तात्पर्य समझा जा रहा है एक श्लोक में पति पुत्र पशु ब्राह्मण बाहुजा लोका देवा वेद भूते सर्व चात्प्रियम जाया पुत्र वित्त पशु ब्राह्मण बाहुज बाहुज मैंने क्षत्रिय लोका देवा वेदा भूतानी सरो प्रमुख चीजों को ले लिया ये सारी की सारी आत्मार्थत आत्मा के लिए होने के नाते ये प्रिय होते हैं यदि अपने काम के नहीं है तो इनमें से कोई भी चीज प्रिय नहीं होता अपने काम का है तो प्रिय अपने काम का नहीं है तो अप्रिय मतलब से सब मतलब ही हैं पूरा ही मतलब हो गया धीरे धीरे जब तक एक धर्म रूप आधार था थोड़ा एक भय रहता था और धर्म का भय से मतलब को थोड़ा दबा के रखता था और वो धर्म का भय नहीं रहा टोटल तो मतलब हो गया पूर्ण रूप मतलब सिद्ध होता है तो ठीक है नहीं होता है तो तुरंत कर दो का दोस्तों का उपभोग के लिए भोक्त तो संबंधी नहीं व भोक्ता के संबंध द्वारा ही इनमें प्रियता है न स्वरूप स्वरूपा कोई भी प्रिय है ही नहीं विप्राय प्राय सारे के करके उठाएंगे समझाएंगे तात्पर्य पूर्वृत्त वाक्य था नवार्युक्का पथिप्रिय होती पति की इच्छा की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता किंतु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है इस वाक्य का तात्पर्य को समझा रहे हैं कि विभज्य दर्शियवक दिखाया एक बार एक परिवार में उस दिन गए, एक घर में। वो पति पत्नी उस समय थोड़ा गड़बड़ हो चुका था आपस में लड़ाई झगड़ा हो चुकी थी इस उस समय हम पहुंचे जब पूरे घर में जो है माहौल खराब हमने जानने की कोशिश करी मैं बात क्या सब कोई इधर मुख करके बैठा उधर मुख के बैठा हम आए हैं हम बात भी कोई नहीं कर रहा क्या हो गया तब स्त्री जो थी बोली मैंने आज जो है उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए पकौड़िया पकाई तैयारी किया बनाया नहीं था। और पति ने कहा उसको देख करके तो अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जब चोगा सब बना लेती रहती हो तुमने मुझे पूछा ही नहीं आज मेरी इच्छा आईया नहीं सो खाने की पूछा गया तुमने नहीं पूछा फिर तुमने कैसे जाना कि मेरे को पकौड़ी खाने की इच्छा है और मेरे गर्मा गर्मी होकर के हाथ में सारा पकौड़ी का माल मसाला नाली में डाल करके बैठी हुई थी साथ बैठे अब जो है मैंने कहा बात तो सही है मैंने कहा दोनों तरफ को समझाना है दोनों को मिलाना भी है ना तो <laughs> हाँ करके ये बात बोल दो तो <laughs> चिंता नहीं है कहीं और मिलेगी रिक्शा तो कहीं और मिल जाएगा कोई चिंता नहीं है तो हमने तो जरा एक परिवार पर नष्ट हो जाएगा है? तो हमने कहा देखो बात दोनों की सही है इसने अनुमान किया शायद मौसम को देखते हुए आप हो क्योंकि पहले भी ऐसी मौसम की स्थितियों में आपने ऐसी इच्छा जाहिर करी है मैंने पहला पति को ठोका मैंने आपकी गलती आप कैसा ऐसा अनुमान कर रहे हैं कह रहे कि आपकी इच्छा को न जानते हो कर रही है मैंने जानने का पीछे अनुमान नहीं कर पा रही मंद प्रज्ञा है नहीं जानती है किस आधार पर कि ऐसे मौसम में आपने पहले कई बार पकौड़े का डिमांड रखा आज वैसे मौसम था बारिश झिम झिम झिम हो रहा है ठंड ठंड सा है तो इसलिए उसने सोचा कि आपके अंदर होगी इसे उसने बना फंस गया हो आप क्या करे अब वो सोचा तो मेरा अपमान हो गया मैं गलत हो गया अब इसकी तो जीत हो गई अब फिर मैंने फिर पत्नी को करना है भाई तुम भी आओंकार पड़ जाएगा मैं बिल्कुल सही थी आप हमेशा गलत होते फिर हमेशा दबाने लगेगी ना जब तो गुरु जी ने साबित किया था तब क्या करे सामने का देखो यानी शास्त्र के अनुसार इनका कथन भी सही है बोला बाद में शास्त्र कथन अनुसार इनका भी सही सही है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है अपने साथ से दूसरों की प्रसन्नता करने कोशिश करता है कि आप पति की इच्छा की पूर्ति करके पति का प्रसन्न क्यों करना चाहती है बताओ मेरे वो फल गई है पति की इच्छा तुम्हारे खाने की पीने की किसी भी चीज की उसकी पूर्ति करके उन्हें प्रसन्न करके तुम्हें क्या लाभ तुम क्यों करना चाहते सधर्म समझ के कर रही है किस दृष्टिकोण से कर रही है नहीं खुश रहेंगे तो सब घर का सारा काम धंधा ठीक चलेगा तुम्हारा जो दृष्टिकोण क्या है तुम्हारी स्वार्थ है धर्म नहीं है पत्नी का धर्म है पति को प्रसन्न करना ये समझकर तुम नहीं कर रही है घर का सारा चीज माल ताल वगैरह जो लाना है सब जो लिस्ट दू वो लाता रहेगा और सब ठीक ठाक चलते रहेगा इस दृष्टिकोण से तुम किया है ना शास्त्री का तो स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हो तो दोनों को भी दबाया दोनों को मिला दिया वास्तव में क्या होता है कई बार एक अनुमान तो कर सकते है ना आपकी क्या इच्छा है अनुमान भी किया जाएगा जब तक व्यक्ति इच्छा जाहिर ना करे तो व्यक्ति इच्छा क्या है मालूम कैसे तो स्त्री इच्छा जाहिर ना करे पति को क्या मालूम उसकी क्या इच्छा है बुलाएगा तुम्हारी छपुरी तो कर दे रहा हूं बोलेगा तो बग़ल कर देती कई बार इसीलिए मेरी इच्छा है तुम जाना ही नहीं ले दे जबरदस्ती उठा के कई बार होता है नाराज हो जाते लेकिन दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं दोनों इनका एक कर्तव्य बनता है इसे घरों में भी क्या गुरुओं गुरुचरों में भी यही हालत चलता है आजकल के गुरुओं में तो डर है भाग जाएगा चेले को डर है कि गुरु नाराज पर पढ़ाएंगे नहीं ढंग से और मेरे पर कृपा नहीं होगी दया नहीं होगी बड़ा मुश्किल है नाराज नहीं होना चाहिए हो हो पाप हो जाएगा दोनों में अपने भय मतलब से भाई रहता है मतलब से ही जो है काम चलाते सभी का ये हाल इसलिए कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो कैसे है नवाराय पति प्रयुभवती पति की कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता तो आत्मस्तु काम अपनी कामना की पूर्ति के लिए पति प्रिय प्रिय होता है ऐसे स्त्री का दृष्टिकोण से इतने से से वाक्य तात्पर्य पदार्थ को ही पत्या यदा पत्न तदा प्रीतिम करो शुद्ध अनुष्ठान रो गाद्य यदा जिसमिन काले पत्निया जाया पत्यो बर्तरी विशेष इच्छा कमी पत्यो इच्छा यदा पत्निया जब पत्नी के अंदर पति को पाने की इच्छा हुई पति के अंदर सुख पाने की इच्छा होता है तब तदा प्रीतिम करो तैसा तब तो उस पति को बड़ा फुसलाएगी बड़ा प्यार से बात करेगी फसाएगी उसको चल जैसे मैं कहूँ ऐसे जो मैं कहूँ करो वो करता भी है तो उसको भी अपने मतलब निकालना है नहीं शुरू होता है इससे पहले ये जो चाहती है उसके अंसर उसको कराती है शुद्ध अनुष्ठान रोग अध्ययन और वही उल्टा ये वो मान लो वो भूखा है और मान लो वो कोई अनुष्ठान में बैठा है क्या मान लो वो रोगी है तो क्या करेगी वो नि उस पति को नहीं छाएगी मानी इंद्रता कहना है क्योंकि अनुष्ठान काल में संभोग नहीं होगा पति तो पत्नी तो तो समझ नहीं कर सकते जब तक अनुष्ठान चल रहा है और रोगी है तो कैसे करेगा उस समय वो नहीं चाहेगी यदा इस रिका में यदा मैंने याल है जिस समय में पत्न जाया पत्यो भर्तरी विषय इच्छा पति के विषय में इच्छा हुई है मैंने संभोग की इच्छा होती है तथा तो सा पत्नी तब तो पत्नी क्या करती है पत्यो प्रीति स्नेह करो पति के बारे विशेष प्रेम दिखाती है और यदा तथ प्रति क्षुदाधि इच्छा भाव हेतु तो ना युक्त और जब वह पता भी पति जो है भूख के कारण से अनुष्ठान के कारण से रोग के कारण से इच्छा भाव रूप को लेकर के युक्त रहता है।, तदा, ताम न है, वहाँ जो है, उसको नहीं चाहते ताम ताम नहीं न काम तारस प्रति को उस पति में नहीं चाहेगी अतः उल्टा भी हो सकते हैं वह पति मान लो भूखा है या रोगी है या अनुष्ठान में बैठे वो नहीं चाहेगा उस पत्नी को ये दोनों सार से प्रेरित किम इत्यता हा। इसे क्या फल हुआ न पत्युरा सा करो प्रतिष्ठात्मे वर्थे न जायार्थे थे कदाचन इसे निष्कर्ष हुआ सा पत्युरते वह जो प्रीति कर रही थी वह पति की प्रीति की प्रसन्नता के लिए नहीं था स्वार्थ एवं करो दिता स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही वह तारीति को कर रही थी भोग प्राप्त करने के जैसे स्त्री पति को चाहती है स्वार्थ के लिए इसी प्रकार से पति भी जो पत्नी को चाह रहा है वह भी स्वार्थ के लिए है इसलिए पतिष्ठ आत्म एवार्थ पति भी अपने स्वार्थ के लिए ही न जाया कदाच न पत्नी की पूर्ति की के लिए पत्नी को नहीं चाहता है जाया क्रिय माणा यह प्रति पत्नी से किया जाने वाला जो प्रीति है सा पत्युर अर्थ है पत्यु, पत्यु प्रयोजन पति पत्य का किसी प्रयोजन घोषित करने के लिए नहीं होता अपनी इंद्रिय सुख की पूर्ति के लिए होता है किंतु जाया स्वार यही करोती वह पत्नी उस पति में जो प्रीति कर रही है वह अपना किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही करती है इसी प्रकार दूसरी प्रया क्या है नवार जाया का जाया प्रिया भवती आप कामाय जाया प्रिया भवती पत्नी की कामना की पूर्ति के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती है अपने स्वार्थ की कामना की पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिया होती है इत्यादि लेकर के नवारे कामाय नकार गड़बड़ छपी है न इत्याशे नरेस्तु कामतापर्य सात्मे दर्शय क्रमश विभाजन प्रसाति भरता भी पति ने भरता। वो भी क्या है स्व प्रयोजन के लिए ही जायां पत्नी में प्रेम करता है। जाया जाया जा पत्नी की प्रसन्नता के लिए या पत्नी किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए वो तो पत्नी को प्रेम नहीं करता एक प्रवृतौ प्रीति स्वाधा युगपद उभ प्रवृत्तौ एक की कामना से प्रवृत्त हो रहे हैं दूसरे का काम नहीं करेंगे इसके भड़काया जाने से जब वो प्रवृत्त हो गया तब तो आपका कहना ठीक है इन दोनों की कामना से एक दूसरे को फुसलाकर, एक दूसरे को जो है संबंध करके एक दूसरे को सुख को पूरी कर रहे हो तब वहां पर तो आपत्ति नहीं है ना पूर्व पक्ष पूछता है एक एक कामना प्रवृत्त हो तो प्रीति स्वार्थ भवतो एक एक की अपनी अपनी कामना मात्र से दूसरे को प्रवृत्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हो तब तो स्वार्थ की प्रवृत् माना जा सकता है स्वार्थ प्रीति मानी जा सकती है युगपद उभ इच्छया प्रवृत्त हो तो और एक कालावच्छिन्न दोनों में इच्छा जग जाए दोनों ही दूसरे को प्रेरित करके दोनों की एक दूसरे की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं तो प्रीति उभया प्रीति तब स्वार्थता भी नहीं है परार्थता भी नहीं है उभयादता माननी पड़ेगी इत्याशा अन्योन्य प्रेरणे स्वेच्छ प्रवर्तन अन्योन्य प्रेरणा अपनी भले एक दूसरे को प्रेरणा देख के प्रवृत्त हो रहे हो फिर भी बात दोनों की अपनी अपना स्वार्थ ही करना होता है वो दूसरे के लिए नहीं होता वह भी अपनी इच्छा के लिए उधर प्रवृत्त हुई है वो भी अपनी इच्छा के लिए प्रवृत्त हुआ है दोनों ही अपनी अपने प्रयोजन की स्थिति के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं भले दोनों एक साथ प्रवृत्त हो रहे हैं जैसे कई सामान उठा के ले जाना है दोनों एक उधर वो हो जाएगी इधर वे हो जाएगा और दो एक हंड ले पकड़ेगी हंड वो पकड़ लेगी बैग उठा के ले जाएंगे होता है है ना इसे करना पड़ता स्टेशन पति-पत्नी को करते अब तो दोनों लेके जा रहे हैं। दोनों का है दोनों चाहते हैं माल गाड़ी में जाए दोनों दोनों को लेकर प्रवृत्त हो रहे हैं ना कि दोनों का माल उसके अंदर रखा हुआ है <laughs> <साफ्रागे कर थी। laughs> हाँ, नर मुनि तीनों लो, को ले लिया है मुसीधु को भी रगड़ दिया है साधु लोग विस्वार्थी के लिए प्रवृत्त होते महास्वार्थी होता है साधु वास्तव में मोक्षार्थ के लिए सब कुछ त्याग को तैयार किससे कोई मतलब नहीं दया नहीं कुछ तो गलत नहीं। ये ना। की है ना ठीक ही स्वच्छ यही वो प्रवर्तन स्वेच्छा पूर्व की प्रवृत्ति है यहाँ पर आधी श्लोक है ऐसा होता है आगे जाकर डेढ़ श्लोक पूरा कर देंगे इसको, 29 नहीं। नहीं। नहीं। 29 आप देखेंगे वहां देता पूरा इस तरह से छिगड़ता नहीं पूरा हो जाता है एवं मुक्त प्रकारे नोक्त प्रकार से ही स्वेच्छा स्व कामना पूर्ण इच्छा अपनी कामना की पूर्ति की इच्छा से ही प्रवर्तन उभर दोनों के प्रवृत्ति देखने को मिलता है प्रवृत्ति होती ही नहीं है <coughs> स्वेच्छया प्रवर्तनम एवं दर्शे स्वच्छ पर प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है बहुत सुंदर दे रहे हैं शमश्रुकंट वेधे न बाल्य रुदती तत्पिता चुम्बत स्वार्था दाढ़ी वाला बाप है बाप वैसा है दाढ़ी वाला है और बच्चे को चुम्बन दे रहा है बच्चा दाढ़ी चुबने से रो रहा है और रो रहे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा कितना कर फिर और भी और भी पकड़ के चुमते रहता है क्यों कर रहा है वो अपने सुख के लिए कर रहा है बच्चे का सुख छाता है तो बच्चा रो रहा है, है? उसका सुख थोड़ी मिल रहा है तुम्हारे चुम्बन से अपनी खुशी के जबरदस्ती कील, कील पीछे बालक बेचार रो रहा है तब पिता फिर भी क्या कर रहा है, है? चुंबक नशा प्रीति चुम्बन फिर भी जबरदस्ती देता है वह वास्तव प्रीति है क्या नशा प्रीति बालार्थ है वह प्रति बालक चुंबन पिता के द्वारा किए जाने वाले पुत्र के मुखादिकुंबन है न पुत्र प्रत्यर्थम पुत्र की प्रसन्नता के लिए नहीं होता त्वश वेदेन रोदन कर्तव्य कर्तृत्व शुरकाल वेद के कारण से दो दुर्धर के कारण से उल्टा रोदन कर, करता बना हुआ है रो रहा है इस समय में तो प्रीति हो रही प्रसन्नता हो रही है अतः तत्पिता स्वुष्ट अवगत वह आपके पिता का अपनी संतुष्टि के लिए हो कर रहा है ऐसा जानना चाहिए चेतनेशु प्रतिज्याया पुत्रु क्रियमाणाया हाँ प्रीते है स्वार्थित प्रार्थित संदेशोंगा चेतनत्व इच्छा वित्त मात्रित शंका होता है आपने जो कहा ये सब तो ठीक है पति पत्नी का दृष्टान क्योंकि ये दोनों चेतन हैं तो पिता पुत्र का दृष्टान्त भी चेतन है लेकिन धन को लेकर आपने क्यों बोला है? नवारे वित्त से काम आये वित्तम्रम आत्म से काम आये वित्तम ये कैसा बोला वित्तीय कामना होती है क्या धन धन वो जड़ है उसे कोई इच्छा तो होती नहीं उसको कोई प्रयोजन भी नहीं है फिर वो आप प्रयोजन के लिए हम का प्यार नहीं करते हैं अपने स्वार्थ स्वार्थित का प्यार करते हैं ये पंक्ति क्यों बोला गया उपनिषद में व्यर्थ है पूर्व पक्ष की आशंका है चेतन पति जाया पुत्रादिशु किया जाने वाला जो प्रीति है वो स्वार्थ तो, तो तो संशय था और वो आपने विषय दे दिया दिया सब स्वार्थ के लिए ही करके सिद्ध कर संदेह लेकिन अचेतन इच्छा मात्र रहित अचेतन होने के नाते किसी भी प्रकार की इच्छा से रहित होने वाला कौन वित्तात्मक विषय से वितरूपा जो विषय है उस विषय के अंदर तीवना स्वार्थता या परार्थता का संशय ही नहीं होता इतरीत ऐसे जब मन में आया तब बताना चाहते वाह भी हमें कुछ कहना जरूरी है क्या कहना है नवार वित्त से कम्तम प्रेम भवधि आत्मस्तुका में वित्तम प्रेम भवधी से वाक्य से तात्पर्य वाह तो वाक्य का तात्पर्य बताना चाहते हैं जड़ों के साथ जो हमारा व्यवहार है स्वार्थ के लिए व्यवहार होता है यद्य वह जड़ उनकी वो इच्छा नहीं कोई प्रयोजन नहीं कोई स्वार्थ नहीं है कि उनकी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रवृत्त तो हो ही नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी हमारे उनके संबंध क्यों हो रहा है अपने स्वार्थमत्तम यने पालय करोस्वार शरीक्षम आदि यद्य रत्नादि विषय कैसे है इच्छा रहते कामना रहते प्रयोजन है ना धन जितनी भी है सारी चीजें उनकी अपनी खुद कोई तो नहीं, नहीं। फिर भी आप क्या करते हो यत्नीन यत्नी करो दी यूर्वक उन सबको इकट्ठा करके रख लिया और बड़ा प्यार से उसको संभालते रखते क्यों स्वार्थ है वह भी इसलिए कि आप वो आभूषण पहन करके अब धन दौलत के कारण से आपको अपनी इज्जत मिल रहा है सुंदरता लगता है अनेक कार्य ये तो क्यों धन बटोरेंगे कि धन के बदौलत आपको समाज में इज्जत मिलता है धन के बदौलत जो है आप अनेक कार्य कर सकते स्वर्ग आदि के लिए भी कार्य स्वर्ग आपको धन को पालने लगे हुए कर्मादि करोगे दान पुण्य करोगे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आभूषण रत्ना भी उस आप अपने आप को लगा कर सुंदर हो ऐसे महसूस करते हुए अपने सौंदर्यता की प्रती होती है और उस सौंदर्य को लेकर भी फिर प्रसन्नता होता है मन में है या नहीं तो क्यों बटौरना है सारी चीजें और पाउडर चाहिए लिपस्टिक चाहिए क्या जरूरत है पाउडरों को आप खरीद के लाते हो बड़ा संभाल के रखते हो लगाते हो क्या पाउडर की क्या बिगड़ रहा है या बन रहा है नहीं अपना स्वार्थ है है ना अपने स्वार्थ क्या तो कर रहे हो आप कि पसीने का दुर्गंध नहीं आएगा और थोड़ा गोरापन भी आ जाएगा तो लगाने, तो ऐसा कार्य, जो भी जड़ तत्व रत्नादि सगल प्रकार का वित्तम सब धन ही रूप है वो प्रीति करो दि साध है वित्तार्थ न की शंखा ही नहीं हो सकती है क्योंकि जड़ इसे शंकर रित स्थान को दृष्टान दिया जा रहा है ताकि और भी स्पष्ट हो जाएगा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही प्रवृत्त हो रहा है अन्य किसी के लिए नहीं हो क्षेत्र वहनादि इच्छा रहित पशु विशेष पशुनामित्य पशुना मित्ती सेवा के साथ चेतन में भी देख लो और दृष्टान देंगे जहां इच्छा है नहीं फिर भी हम उसको पिछले पड़े हुए अपनी इच्छा के लिए दृष्टान्त बड़ा सुंदर देंगे बैलगाड़ी और बैर चलना नहीं चाहता और तो मार पीट पीट कर उसको दौड़ाते हैं क्यों खुद को वहां गांव पहुंचना है समय पर पहुंचना है इसे उसको पीट पीट कर वो करता है पिटाई करके ले जाते हैं और जब तो उसमें उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए थोड़ी हो रही है इसका कोई प्रजंसित हो रहा है बेचारा पिटाई खा रहा है साफ है वो जाना नहीं चाहता उसकी इच्छा ही नहीं है इसे कहते हैं वहनाद इच्छा रहित पशु ढोने रूपी क्रिया की, करने की इच्छा पशु पशु है उस विषय को तो ना। नवारे पशु नाम आत्मस्तु इवाह बलिवर्देष प्रीति बलिवर्दार बलिवर्दे बल चाहता नहीं है मैं ढो और उस बैल गाड़ी में दुनिया पर कई क्विंटल माल डाल करके वो बनिया उसको दौड़ा रहा क्यों माल बेच के कमाना किसने बैल ने कि बनिए ने बनी ने कमाना है बैल को क्या मिलेगा वही सूखा घास और वही पानी और कुछ मिलने वाला है नहीं इसे कहते अनिच्छति बली वर्दे विवाह की वहन अंकार वहन करा दिया जाता है संबंद है पहले यंगन करके संबंद किया बारम बार उसमें है खूब पीट पीट करके दौड़ाता है विवाह इश बला तो कहते बलपूर्वक दौड़ाता है ओढ़ इच्छा मकुर भी बला विवाहते वाह काम ये थे। उससे वहन कराना चाहता है कौन क्यों क्या करता है है है प्रीति बड़ा हाथ फेरता है, पानी पिलाता घास खिलाता है क्यों उसको धूप में दौड़ाना है, है ना? एक ने बोला वो तो तो हम आप तो बोलते हैं वो तो बड़ा बदमाश आदमी है लेकिन हमको तो बड़ा प्रेम से खिलाया पिला रहा है मैंने कहा भाई आपको प्रेम से खिला रहा है पिला रहा है बलिका बकरा आपको भी तो ऐसे खिलाया जाता है <laughs> समझ नहीं कहता उसके दिमाग सही फिर चुप हो गया बली के बकरे को भी खोप खिलाया जाता है एक दिन गर्दन साफ कर दी जाती है वैसे तुमको आज तुम्हारी सेवा खूब कर रहे हैं याद रखना कभी ना तेरी खोपड़ी काट देंगे कोई चल गड़बड़ करेंगे संभाल के रही दुनिया सार्थ के प्रवृत्त हो रहा तुमको खिला के मिलना गया शार्थ के नहीं खिला रहे ना जरूर आदमी सोचता नहीं इसलिए खिलाता है पिलाता है और प्यार दिखा रहा है बैल में क्यों प्यार दिखा रहा है बैल के प्रति कह रहे वणिक और वो अपना वणिक वणिक माने बनिया बेचने वाला बिजनेसमैन वो अपनी स्वार्थ के लिए तथा बलिवर्दारुतः इसमें उस बैल के प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है कुछ नहीं साफ दिख रहा है जाहिर है वो जाने नहीं चाह उसको पीटा जा रहा है बलिवर्दे अनु ही अनिच्छति भारम वो इच्छा अकुर्त्यपे अनु जब बैल है भार ढो करके जाना चाहता नहीं है फिर बलाज वाह बलपुर पीठ पाट करके वाह तुम ये वहन कराना चाहते हैं आप तहनादि विषय हाँ प्रीत है वहनादि विषय जो प्रीति है वणिक न बलिवरदार तथा वह वणिक अपने स्वार के लिए कर रहा है उसमें वायु परिवहन का कोई प्रयोजन से नहीं होता है